आर्यानय प्रथम प्रकाश पैंतीसवा मंत्र मूल प्रार्थना ओम सेमं काममा काम आ शतक्रतो शतक्रो स्तवाम्वास्वाध्या ऋग्वेद एक, एक, एक नौ व्याख्यान हे शतक्रतो अनंत क्रिएशर आप असंख्यात असंख्याजानादि यज्ञों से प्राप्य हो तथा अनिया युक्त हो सो आप गोभी गाय उत्तम उत्तमींद्रिय श्रेष्ठ पशु सर्वोत्तम अश्विद्या युक्त तथा अश्व अर्थात श्रेष्ठ घोड़ा आदि पशुओं और चक्रवर्ती राज्य ऐश्वर्य से सेम न काममा आप्रेण हमारे काम को परिपूर्ण करो फिर हम भी स्तवाम त्वा स्वाध्य सुबुद्धि युक्त हो के उत्तम प्रकार से आपका स्तवन अर्थात स्तुति करें हमको दृढ़ निश्चय है कि आपके बिना दूसरा कोई किसी का काम पूर्ण नहीं कर सकता आपको छोड़ के दूसरे का ध्यान व याचना जो करते हैं उनके सब काम नष्ट हो जाते हैं पदार्थ सह सो आप इम इस न हमारे कामम काम को आपृण परिपूर्ण करो गोभी गाय उत्तम इंद्रिय, श्रेष्ठ पशु से अश्व सर्वोत्तम अश्वविद्या और चक्रवर्ती राज्य से शतक्रो हे अनंत क्रिय स्तवाम हम स्तवन अर्था स्तुति करें त्वा आपका स्वाध्य सुबुद्धि युक्त होकेय हो। हे शतक्रो जगदीश्वर यध्यो व्यय तां स्तवाम स्तवेम स गोभिरनोस्क समता पूरय